अब सुन ले मेरी पुकार बंसीवाल मेरे नैया को किनारे पे लगा के फिर डुबोना चाहते हैं अब आप मुझको क्या दिखाना चाहते हैं क्यों वापिस भेज रहे हैं क्यों विक्रम सिंह मुझको ले जाना चाहता है? अब क्या करना बाकी रह गया? क्या देखना बाकी रह गया? मेरे नैया को किनारे लाए फिर वापिस डुबोना चाह रहे हैं लेकिन सुन लो आप। अगर आप मुझको भेजेंगे तो मैं आपकी आगे को टालूंगी नहीं लेकिन अब आपको भी मेरे संग चलना होगा अब तक आप लू का करते रहे अब आपको सरे बजार आना होगा मेरे साथ चलना होगा यह तो मेरे साथ प्रत्यक्ष में चलो नहीं तो फिर सदा के लिए मुझको अपने भीतर निवास दो अपने चरणों में मुझको स्थान दो मैं सदा के लिए अब आप में समाज जाना चाहती हूं आपसे अलग अब मैं रह नहीं सकती अब सुन ले मेरी पुकार, सुन ले मेरी पुकार, अब सुन ले मेरी सुन ले मेरी पुकार बंसीवाल मेरी नई कर दो पार बंसीवाल तेरी नई याद कर दो पार बंसीवाल बंसी तेरे ही बस में है सब कुछ जो चाहे कर डाले सुन ले मेरी पुकार बंसी वाले अब सुन ले मेरी पुकार हमारे सिर पर है संकट के बादल काले अब सुन ले लें पुता की विपदा में प्रभु काम तुम्ही तो आए थे लोग की विपदा में प्रभु काम तुम्हें तो आए थे संकट में प्रहलाद के स्वामी आकर बने सहाय थे अब सुन ले मेरी उगा पता है मेरी नई यार बीच पसी मछार है अपने बीच समाले अब सुन ले मेरी पुकार मुरे अब सुन ले मेरी पुकार वाले। तेरे ही बस में है सब कुछ जो चाहे कर डाले अब सुन ले मेरी पुकार कर दो पार मुरीवाले मेरी नैया कर दो पार मुरलीवाले अब सुन ले अब सुन ले अब सुन ले मेरी गावत ले करता देखते ही हरि में मिली तृण समत जो संसार तृण समत जो संसार उसी समय भगवान ने स्वीकारोति दी और कहा कि मीरा अब मैं भी तुमको अपने से अलग देखना नहीं चाहता आओ सदा के लिए मुझ में समा जाओ भगवान ने हाथ आके बड़े आलिंगन करने के लिए मीरा उसी समय भगवान के हृदय में समा गई सदा के लिए विक्रम सिंह ने मुख्य पुजारी से कहा कि पर्दा खोलो देखो मीरा अब तक क्यों नहीं आई पर्दा खोला तो विक्रम सिंह पुजारी सब देख हैरान हो गए मीरा धीरे धीरे भीतर समा रहे थी बिक्रम सिंह मीरा को पकड़ने के लिए भागा तब तक मीरा समाज चुकी थी कल साड़ी का एक छोर गिरिद्र गोपाल से बाहर मुख से लटका हुआ था उसी को पकड़ लिया मीरा निज में लीन किए नटवर नंद किशोर जग प्रतीत हित नाथ मुख रहे दुनिया को दिखाने के लिए मीरा कहा गया जग प्रतीत हित नाथ मुख रहो छ मीरा निज में लीज किए नागर नवल किशोर विक्रम सिंह रोने लगा दहाड़ मार मार के छाती पीट पीट के रोने लगा आंसुओं से भिगो दिया मीरा का वचला जो बाहर लटका रह गया था मीरा तू हमको बिना क्षमा किए चली गई जब तुम हमारे पास थी हमने तुमको पहचाना नहीं आज मैंने आपको पहचाना तो छोड़ के सदा के लिए चली गई अब मेरे राज्य क्या क्या होगा ठाकुर जी से प्रार्थना की प्रभु हमको हमारे मीरा लौटा दो मंदिर से आकाशवाणी हुई मैं मीरा का मीरा मेरा, मेरा। राणा विक्रम सिंह ने कहा प्रभु मेरे राज्य का क्या होगा आकाशवाणी हुई मंदिर से मीरा तो नहीं जा सकती हाँ राणा जाओ मेरी मीरा राणा जाओ मेरी मीरा का मंदिर एक बना देना प्रेम सिखाया मीरा ने जो जीवन में अपना ले प्रेम सिखाया मीरा ने जीवन में अपना ले जाओ मेरी मीरा का मंदिर एक बना देना प्रेम सिखाया जो मीरा ने वो जीवन में अपना लेना कितना सताया है तुमने मीरा को तब भी मीरा ने तुमसे ईर्षा नहीं की तब भी आते समय तुम्हारे राज्य में आशीर्वाद दे गई नगर तेरा आबाद रहे मैं वृंदावन को जाती हूं जैसे मीरा ने अपने हृदय को प्रेम का मंदिर बनाया ऐसी तुम भी मीरा से शिक्षा ग्रहण करो प्रेम का मंदिर अपने हृदय को बना लो बिन मीरा के आया मेवाड़ में पहुंचा बिना मीरा के लोग इंतजार कर रहे थे मीरा आएगी लेकिन दे, देखा विक्रम सिंह अकेला है सेना पीछे उदास मुख लटका हुआ है समझ गए मीरा नहीं आई बताया बिन मीरा के आया राणा लोग लगे व्याकुल होने मीरा हमको छोड़ चली लोग लगे रोने धोने मीरा हमको छोड़ चली लोग लगे रो राणा बोला अब मत रो मन में कुछ तुम धीरज लाओ प्रभु की आज्ञा है हमको मंदिर मीरा का बनवाओ प्रभु की आज्ञा है हमको मंदिर मेरा का बनवाओ गिरधर का मंदिर बनवाया लोग लगे आने जाने जय मेरा के गिरधर ला लोग लगे सारे से मेरे का चरित्र सूक्ष्म रूप से आप लोगों ने सुना एक छोटा सा चरित्र है महाभारत की घटना 10 मिनट में समाप्त करेंगे महाभारत युद्ध में पांच पाण्डों की जीत हुई कौरव हारे और हारते ही जा रहे थे हार का कारण ने माना भी संपिता महाकुन और एक दिन जाके बेसम पितामह से कह ही दिया है दादा आप पक्षपात कर रहे हैं आप हमारे सेनापति हैं हमने आप पर विश्वास किया है और आपके होते हमारी सेना हार रही है जबकि हम उनसे संख्या में अधिक हैं सेना की दृष्टि से भी उनकी सात अक्षोणी हमारी ग्यारह अक्षरि वो केवल पांच हम आपको इच्छा मृत्यु का वरदान मिला मृत्यु का भय तो आपको है ही नहीं फिर हमारी हार का कारण क्या है दादा बुरा नहीं मानना मैं जानता हमारी हार का कारण है आपकी नियत में खोट है आप जान के पांचों पांडव का वध नहीं कर रहे सच बात तो यह थी जब भी अर्जुन का वध करने के लिए भीष्म पितामह में अनुसंधान करते तीर का तो अर्जुन के सामने बैठे श्री कृष्ण मुस्कुरा देते थे और श्री कृष्ण की मुस्कान भरी और चितवन को देखते ही मोहित तो हो जाते थे भीषम पितामा बाल चलाना बंद कर देते थे प्रेम में खो जाते थे इष्ट देव सामने सच बात तो ये थी विष्णपी तामा ने कहा दुर्योधन मेरी नीत पर शंका मत करो मैं प्रतिज्ञा कर रहा हूं कल महाभारत के युद्ध में मैं पांचों पाणों में से किसी एक का शीश अवश्य उड़ा दूंगा ये मेरी प्रतिज्ञा है आज तक मैंने जो जो प्रतिज्ञा की है इनसे पहले मैंने पांच प्रतिज्ञा कर चुका हूं सबका यथावत पालन किया ये मेरी छठी प्रतिज्ञा है कल पांचों पांडों में से किसी एक का वध होगा आप निश्चिंत हो जाओ दादा पांचों में से किसी एक को मारेंगे मुझको विश्वास हो गया लेकिन उनकी लाश को मैं अपनी आंखों से देख पाऊंगा या नहीं मैं विश्वास नहीं कर पा रहा हूं हो सकता है दोपहर से बाद आप उनको मारें और उनमें से कोई मुझको दोपहर से पहले मार दे तो जैसे मेरे पचास भाई एक एक करके मारे गए कल मैं भी तो मर सकता हूं मैं यही चाहता हूं कल भले मैं मर जाऊं लेकिन मेरी मृत्यु से पहले पांचों में से किसी एक की मृत्यु हो जाए उनकी लाश को देख लूंगा तो शांति से प्राणों का मैं भी त्याग कर सकता हूं का ठीक है तुम अपनी पत्नी भानुमति के पास जाओ इसी समय जाओ दुर्योधन अपनी पत्नी भानुमति से कहना लाल जोड़ा पहन करके सोला श्रृंगार करके रात्रि के बारह बजे जब मैं चिंतन करता हूं श्री कृष्ण का उस समय मुझको आके प्रणाम करे और उस समय मैं उनको अखंड सौभाग्यवती होने का वरदान दे दूंगा तुमको फिर कोई मार नहीं सकता दुर्योधन गए भानमती को कह दिया सोलह श्रृंगार से सुसज्जित होकर लाल जोड़ा पहन करके आज रात्रि के बारह बजे दादा भीष्म पितामह के शिविर में जाना है उनको प्रणाम करना जब तक अखंड सौभाग्यवती होने का वरदान नहीं मिल जाए तब तक मस्तक नहीं उठाना तैयारी करने लगी इधर भगवान को चिंता हुई द्र्योधन की पत्नी आ रही है अगर अखंड सौभाग्यवती होने का वरदान मिल गया तो भीमसेन की प्रतिज्ञा का क्या होगा धर्म का मैंने पक्ष लिया है क्या होगा और इधर भीष्म पितामह ने प्रतिज्ञा की पांचों में से एक का शीस उड़ाऊंगा भक्त की रक्षा करनी ली साथ में भीषम पितामा ने भी कहा था द्र्योधन अगर मैं कल अपनी प्रतिज्ञा को पूरा नहीं कर सका तो अपनी मृत्यु का आवाहन कर लूंगा मैं पांचों पांडों को बचाऊंगा तो भीषम पितामा मेरे भक्त अपनी मृत्यु का आह्वान करेंगे इनको मृत्यु से बचाओ तो पांचों पांडव में से एक ही मृत्यु होगी आगे कुआं पीछे खाई दोनों और प्रभु की मुसीबत आई विषम पितामा भी मेरे लाडले भक्त हैं पांचों पांडवे भक्त हैं सब सो गए रात्रि को चिंता के मारे श्री कृष्ण को नींद नहीं आई सोचा जाता हूं सलाह मशवरा कुछ करेंगे अर्जुन के शिविर में गए अर्जुन चादर ताने सोया वहा था अर्जुन को जगाया अर्जुन अर्जुन जगह हाँ के अरे पगले तुमको नींद कैसे आ गई कल युद्ध के मैदान में क्या होने वाला कुछ खबर है कि नहीं अर्जुन ने कहा प्रभु मैं जानता हूं मेरे गुप्तचर विभाग ने बता दिया है कल हम पांचों में से किसी एक की मृत्यु होगी यह निश्चित है का फिर तुमको नींद कैसे आ गई का अब सौंप दिया इस जीवन का सब हार तुम्हारे हाथों में इस पार तुम्हारे हाथों में उस पार तुम्हारे हाथों में है जीत तुम्हारे हाथों में और हार तुम्हारे हाथों में कहा चिंता मम जीवने यदि विश्वभरों गेते हरी जब विश्व का भरण पोषण करने वाले विश्व का पालन करने वाले विश्व के रक्षक जब मेरे रथ की बागडोर संभालने भला मैं क्यों चिंता करू केशव मुझको सोने दो मैं थका हूं करते रहो आप चिंता चादरताने फिर सो रहे शरणागति यह निश्चिंतता सच्चे भक्त विश्व श्री कृष्ण सोचते क्षत्रिये खेल हथियार इनके खिलौने हैं मृत्यु इनकी मंजिल है क्षत्र या हृदय के कठोर होते हैं स्त्री स्वभाव कोमल है जिसके सुहाग को कल उजड़ना है जिसकी मांग का सिंदूर कर मिटना है जिसका मंगलसूत्र गले से कल उतरना है वो मेरी बहन द्रोपदी उस पर क्या बीत रही होगी गए हैं द्रौपदी के शिविर में द्रौपदी को भी पता चकुल चल चुका था रो रही थी देखा और कहा बहन द्रोपदी तुमने अपना क्या हाल बना रखा रो रोके श्रृंगार सब उतार रखा है माथे भी बिंदी नहीं क्या किया द्रोपदी कहते हैं कन्हैया आप सब जानते हैं मेरे एक आपसे प्रश्न है जिस बहन का कल सुहाग उजड़ने वाला है उस बहन को तुम श्रृंगार के लिए कह रहे हो? तुम अंतरिया में सब जानते हैं कल क्या होगा फिर भी मुझको श्रृंगार के लिए कह रहे हैं मेरे लिए श्रृंगार बोझ हो चुका है केशव मेरे श्रृंगार की रक्षा करो मेरे सुहाग को बचा लो कहा द्रोपदी तू चिंता मत कर तू नई साड़ी पहन लाल जोड़ा सोलह श्रृंगार से अपना आप को सुसज्जित कर देर ना कर समय बहुत कम चल मेरे साथ आगे आगे श्री कृष्ण पीछे पीछे द्रौपदी और श्री कृष्ण पुरुष भेष में नहीं है अभी मैली क्यों चैली द्रौपदी की आंसों से भीगी साड़ी उसे को ठाकुर ने लगा लिया दासी की तरह बन गए घूंघट किया आगे आगे कृष्ण पीछे पीछे द्रौपदी द्रौपदी से कहा देखो क्या लिखा हुआ है बैनर लगा हुआ है कौरव सेनापति दादा भीषम पिता आप यहां क्यों ले आए इन्होंने मेरे सुहाग को उजाड़ने की प्रतिज्ञा की है मेरी मांग का सिंदूर मिटाने की इन्होंने सुगंध खाई है कैसे मुझको आप यहां ले द्रौपदी तू बोल मत तुम्हारे बोलने ने महाभारत युद्ध खड़ा किया था तू चुप रहे समय बहुत कम समझ जा बस जो मैं कहने जा रहा हूं जाओ दादा भीष्म पीता को प्रणाम करो ध्यान रखना दादा समझ ना पाए कि तू द्रौपदी है कि भानुमति और जब तक तुमको अखंड सौभाग्यवती होने का वरदान न मिले तब तक सावधान सर ने उठाना पहचान में ना जा छुपा के रखना अपने अंगों को खुद तो बाहर खड़े रहे भीतर भेजा पांचाली को यतिवर बाबा के चरणों में जाकर अपना मस्तक धर दो आधी रात की बेला थी दादा की लगी समाधि थी मन प्रभु चरणों में लगा हुआ उस जगह न कोई व्याधि थी द्रौपदी ने जाकर सिर रखा चरणों में भीष्म पितामह के चरणों में कौन झुका देखूं, दादा भीष्म एकदम चौंके देखा एक सधवा नारी है चरणों में शीश झुकाती है उसके तन की रंगी साड़ी सदवा को दर्शाती है देखा कोई सौभाग्यवती नारी प्रणाम कर रही है मनी मन विचार कर रहे पितामह पिता मुष्ट दुर्योधन ने जिंदगी में कभी मेरी बात नहीं मानी आज पहली बार मेरी बात मानी है अपनी पत्नी भानुमति को भेज दिया यही सोचा उसे समय आशीर्वाद मुख से निकला सौभाग्यवती तू हो बेटी तेरे हाथों की मेहंदी का रंग कभी ना फीका हो बेटी आशीर्वाद मैं देता हूं तू वीर कुमारों वाली हो वर देता हूं मैं यह बेटी सिंदूर से मांग ना खाली हो दे दिया आशीर्वाद सुन करके दादा की वाणी को द्रौपदी ने सुनकर तुरंत कहा दादा यह क्या बतलाते हो कल और आज कुछ और कहा तुम सत्यवर्ती कहलाते हो मेरे पांचों पतियों में से यदि एक भी मारा जाएगा दादा तेरा आशीर्वाद क्या झूठा नहीं कहलाएगा अब आया होश पितामह को अरे ये तो द्रौपदी है ये तो दवाई रिएक्शन कर गई अब आया होश पितामा को हाथों से माला छूट गई मन प्रभु चरणों में जो लगा हुआ था वो चित चोर समाधि टूट कहा कि बेटी तेरे इन प्रश्नों का मैं उत्तर पीछे ही दे पाऊंगा तेरे सुहाग का निर्णय भी मैं पीछे ही कर पाऊंगा एक बात खटकी दिल में हैरान है जिसने कर डाला बतला बेटी वह कहा छिपा इस जगह तुम्हें लाने वाला जिस समय की लीला उस समय भगवान श्री कृष्ण की आयु पचानवे साल की थी उम्र के लिहाज से बुढ़े हो गए थे लेकिन अभी तो दूध के दांत भी नहीं टूटे अभी तो बाल केश दाड़ी भी नहीं आई किशोर अवस्था में प्रभु के शरीर पर काल का प्रभाव नहीं पड़ता क्योंकि अकाल पूर्व है उम्र के लिहाज से कह रहे हैं कि बुढ़ा होने को आया है अब तक भी नहीं गई चोरी नीत तो नई रीतियां चलता है तुमसे चोरी हमसे चोरी द्रौपदी ने कहा दादा मेरे संग कोई है ये बात सच है लेकिन मेरे संग कोई आया नहीं है आई है विश्वास नहीं देख सकते हैं क्योंकि दासी बन के गए थे साड़ी पहन के गए थे पितामह ने कहा कि वो आई भी उस आया से कम नहीं हो सकती हाँ बाहर जाकर जो देखा ड्योरी का दृश्य निराला था पीताम्बर का घुंघट डाले वहां खड़ा बांसुरी वाला था चरणों में जाकर लिपट गए छलिया चलने को आया है भगतों की रक्षा करने को दासी का भेष बनाया है जिस समय द्रोपदी भीतर गई थी प्रणाम करने के लिए द्रोपति चप्पल उतार के गई थी ठाकुर ने चप्पलों को पीताम्बर में लपेट के बगल में दबा दिया था कि लेडी चप्पल कोई देख ना ले गुप्तर नहीं सोचेंगे बाल ब्रह्मचारी के पास रात को कौन स्त्री गई है भगत बदनाम बदनामन हो जाए इसलिए चप्पलों को उठा पिता के पितामरम ने के बगल में रखा जब विषम पितामह दंड प्रणाम कर रहे थे ठाकुर जी उठाने लगे तो बगल से चप्पल खिस गई और जब खिसकी तो नीचे गिरी नीचे क्या था विषम पितामह का सिर धार से सर में लगे यह पत्थर सा आशीर्वाद जब उछल के नीचे चप्पल गिरी फिर लगा पता कहते हैं द्रौपदी का जूता था पीतांबर के कोने में दिल में करुणा का भार लिए थे लगे पिता रोने में ऋषि मुनि योगी अमलात्मा जिनके चरणों का दिन रात चिंतन करते ऐसे दुर्लभ चरणों वाले वो परमात्मा आज अपने भक्तों की खड़ाऊ को हृदय से लगाए खड़े थे कहते हैं द्रौपदी का जूता था पीतांबर के कोने में दिल में करुणा का भार लिए थे लगे पिता महारोने में भक्त और भगवान का मिलन हुआ द्रौपदी ने कहा अब मिल गए ना देख लिया अब मेरे सुहाग का निर्णय क्या होगा कल युद्ध के मैदान में मेरी सुहाग मांग का जो सिंदूर मिटेगा या रहेगा अब तो निर्णय करो भीषम पिता मह कहते बेटी बस मैं तो इतना ही कह सकता हूं हे सुता, मेरी बेटी जाओ अब विजय तुम्हारी है पतियों का बाल ना बांका हो जब रक्षा कृष्ण मुरारी की शेष कथा कल होगी वृंदावन बिहारी गिरिराज अपने बीच में उड़ीसा से एक संत आए हैं कथा श्रवण करने के लिए बड़ी कृपा की है राधा कृष्ण परिवार के सदस्यों को आशीर्वाद देने के लिए आए हैं मैं उन पुज्य संत का यहाँ पधारने पर हार्दिक अभिनंदन करता हूँ राधा कृष्ण परिवार यमुनानगर की ओर से उनका स्वागत करते हैं दो संत जय कृष्ण पंथ की ओर से आए हैं उनका भी अभिनंदन आप सभी को आरती के लिए आमंत्रित करते हैं कृपया आप मंच पर आएंगे आज की कथा के यजमान पूरा यमुनानगर से श्री बलवंत सैनी जी ओम प्रकाश सैनी हरकेश सैनी सुभाष सैनी जी लालचंद सैनी जी पवन सैनी जी समस्त सैनी परिवार अनिल भाटिया जी भानु खन्ना जी रविंदर महेश्वरी जी चेतन जी ओबराय राधा मुकुंद मंडल से जो आए हैं सभी यजमान आर आर गुप्ता जी और जो हमारे पंजाब से खन्ना से चंडीगढ़ से आए हैं मैं सभी यजमानों से निवेदन करता हूं कि वो कृपया आरती के लिए मंच पर आएंगे शांति कलोनी से वृंदावन आश्रम यमुनानगर से सरोज बाला आशा गुप्ता सुनीता जी परीक्षा जी हिमाचल से सुनीता जी आई हैं वो भी कृपया आरती के लिए आएंगे सभी श्रद्धा भाव से प्रेम के साथ आरती करेंगे आरती गाओ भक्त सु भो जाओ भारे तो, सुख पाओ सोने हल गा भक्तो करि भक्ति Oh <laughs>